ब्रह्मा ग्रामीण शब्द में नत्व होता है ग्रामम नयति ग्राम पूर्व नी धातु है नी धातु के नकार को नत्व करने के लिए अग्र ग्रामाभ्याम नयते है नयतेर अग्र और ग्राम से पर नी के न को नत्व करने के लिए अग्रग्रामाभ्याम नयतिरम से न हो जाएगा ग्रामी ही बन गया ये सप्तम एक वचन इसका ये राम नद्याम ने भी बन गया अजादि भी अति पर ग्रामी शब्द में क्या होगा यंग होगा या यण होगा यण होगा अनेकाच्य नि ही नि प्राप्ण धातु से कोई भी करेंगे निधातु ही संयुक्त पूर्व भी नहीं है ये कारण तो है अंग भी है किंतु का अंग नहीं होने से ए रनिकाचो संयुक्त पूर्व से सूत्र नहीं लगा नहीं लगने से अची शृण धातु सूत्र से यंग हो गया ये भी क्या भूल दिया था इसको बोलो हे नीह इति नियो। क्या सूत्र लगा सप्तम में गेराम नद्याम निभ्य असहयोग पूर्व से किश्री शब्द या यक्री शब्द सुश्री सुष्टु श्रव्यती सुश्री सुप्रक धातुश्री कोई सुश्री सुश्री में सु आने पर श्री में जो ईकार धातु का है जीते नहीं हल्ञा शिशु का लोप होगा विसर्ग रहेगा हाँ और हृष्य हो जाएगा संबोधन में अम्बारथ नदी नदी संज्ञा हो गया नहीं क्यों नहीं स्त्रीलिंग नहीं सुष्टु श्रयते सुष्टु श्रीय ऐसा करेंगे तो अलग अर्थ सुश्रयते यवम किरणादि तो विसर्ग होगा सुश्री ही औ आने पर एक बाद करता है प्रथम पूर्व संबंध उसका निषेध करेगा हैं क्या दीर्घा जसीच उसके बाद प्राप्त होगा अतिष्ण प्राप्त होने के पहले क्या प्राप्त है दीर्घा जैसे निषेध दिया प्रथम पुरुष प्राप्त हो क्या होगा प्रथम पुरुष को निषेध हो गया फिर प्राप्त होगा प्रथम को प्राप्त निषेध होने के बाद की प्राप्ति है उसको बात करेगा हाँ धातु से यंग अंग उसको बात करेगा ए रनिकाचो संयोग पूर्व अने का अंग में संयोग है अंग संज्ञा है ये इकार रहे तो ए रनिकाचो संयोग पूर्व से लग जाएगा संयोग है या नहीं तो सूत्र क्यों नहीं लगेगा हाँ ए रणिकाजो असंयोग पूर्व से असंग नहीं असंयोग पूर्व से असंयोग है पूर्व में या असंयोग है य के पहले स और रस है वो धातु कावय में धातु अवय में है इसलिए यहाँ ए रनिकाज सूत्र से यण नहीं, नहीं। योगा तो होगा तो यंग होगा किस सूत्र से आजादी हुई तो मैं आने पर क्या होगा यंग हो जाएगा अब में क्या बनेगा सुश्री सुश्रीय जस में फनेगा आप सुश्रिय सुश्रिय हो सुश्रिया नोट नहीं होगा बोलो शुरू से सुश्री ही सुश्रिय इति सस सुस्रिय सुश्री सुश्री अगे यंग सुश्री सुश्रियो हो जिस प्रकार सुश्री से यवक्री शब्द भी था संयोग है कयोग होने से यहाँ ए रहने का आज सूत्र नहीं लगा यंग हो जाएगा यवम किरणाती थी यवक्री यव कर देने वाला यवक्री विसर्ग रहेगा हा। हाँ थोड़ा बोलो जैसे आज व्रत नहीं ना हाँ जोर से बोलो यवक्री संज्ञा करने के लिए कोई सूत्र आया है नहीं नहीं अच्छा उपसर्ग संख्या करने वाला सूत्र क्या सूत्र उपसर्ग क्या सूत्र अभी तक उपसर्ग चल रहा है क्या सूत्र उसका संख्या उसका नंबर देखो उचास से। इसके पूर्व सूत्र है ना हाँ ये पर सूत्र उसका गतिश्च गति प्राद उपसर्ग संज्ञा करता है कौन सूत्र उपसर्ग क्रिया और ये सूत्र क्या करेगा गतिश्च गति संज्ञा करेगा प्रादय क्रिया गति स्यु गति केवपद से नेश्य आ कड़ाराद संज्ञा सूत्र निकालो एक चार एक, एक उसके अंदर है अनुषय या तो उपसर्ग संज्ञा हो या तो गति संज्ञा हो दो संज्ञा नहीं होनी चाहिए एक संज्ञा होनी चाहिए वहाँ तो भ संज्ञा पद संज्ञा में या परा अनवकाशा यहाँ अनवकाश कौन है जिनकी उपसर्ग संज्ञा होती है क्रियायोग पर उनकी ही क्रियायोग में गति संज्ञा होती है अनवकाश कौन है दोनों का अव अवकाश बराबर है सूत्र आरभ सामर्थ्या यहाँ दोनों संज्ञा हो जाएगी उपसर्ग संज्ञा भी हो जाएगी गति संज्ञा भी हो जाएगी शुद्ध अधि शब्द है शुद्ध में शुद्धा धीर्य शुद्धम ध्यायति, ये यंग हुआ ठीक है शुद्धा धीर्य शुद्धम ब्रह्म ध्यायति शुद्धधि करेंगे तो हो जाएगा शुद्धा धीर ऐसा विग्रह धी। का ना अच्छी बुद्धि वाला शुद्ध धी शुद्धि शब्द इका रहेगा किसके पुस्तक में शुद्धिधियों का है अशुद्ध, हाँ शुद्धि नहीं शुद्ध शुद्धा, शुद्धा धीर्य से शुद्धि धी शब्द त्रिलिंग है शुद्धा धीर तो यहाँ शुद्धि में हाँ शुद्धि शुद्धिता शब्द आ गया शुद्ध धि शुद्धि शुद्ध धि में औ आने पर यहाँ यौ को बात करके अचिश धातु सूत्र से यंग प्राप्त है उसको बात करके होना चाहिए ए रणिकाचो संयोग पूर्व से यौ होना चाहिए संयोग तो ध में है ई के पहले संयोग है धातु कावय संयोग है नहीं होने से ए रने का जो संयोग पूर्व होना चाहिए यौन होना चाहिए किंतु ये के गतिकार गिकार के तरह पूर्व पद से यौन पूर्व पद गति हो अथवा कारक हो उसको कहेंगे गतिकार का पूर्व पद कारक से इतर यदि पूर्वपद होगा पूर्वपद गति नहीं हो अथवा कारक नहीं हो तो यौ नहीं होगा गति हो तो यण होगा पूर्व में गति हो तो यौ होगा पूर्व पद हो तो कारक हो तो यौ होगा अब यौ कब नहीं होगा कारक से इतर हो तो यहाँ शुद्धा धीर य शुद्ध शब्द यहाँ गति संज्ञा है या नहीं प्रादि में आएगा गति संज्ञा नहीं कारक में नहीं शुद्धम ध्यायति कहेंगे तो कर्म कारक हो जाएगा शुद्ध शुद्धम ध्यायति ऐसे शुद्ध दि करेंगे तो इतर यहाँ क्या क्या पूर्वपद होगा शुद्धम ध्यायति शुद्धम ब्रह्म ध्यायति कर्म कारक पूर्वपद हो जाएगा तो यौन हो जाएगा शुद्धम ध्यायती शुद्ध दि करेंगे तो इसका रूप कैसे चलेगा यौन हो जाएगा ए रने का रनेिकाचो संयोग पुरुष शुद्ध ध्य शुद्ध ध्य ऐसा बनेगा दो प्रकार है शुद्धि शब्द धी शुद्धा धीर ये पुस्तक में रूप है इसका विग्रह कैसे हुआ शुद्धा धीर यस्य अशुद्ध हम ध्याय करेंगे तो यौन हो जाएगा वो वाला रूप इसमें नहीं है शुद्ध अधि आगे और आने पर ए रिकाज से यौ नहीं होगा क्योंकि यही गति भी नहीं शुद्ध शब्द और कारक में नहीं तो गति कारक से इत है कारक इतर पूर्व पद हो तो यंग होगा है? यंग होगा यौ नहीं होगा गति कारक इतर पूर्व पद से किम नैसेते यौन नहीं होगा यंग हो जाएगा इसे शुद्ध धिय बन गया यहाँ शुद्ध धी शब्द यद्यपि धी शब्द स्त्रीलिंग है स्त्रिंग होने के कारण नदी संज्ञा होगी इ कारण्त है और प्रथम लिंग ग्रहणमच सूत्र से फिर नदी संज्ञा होनी चाहिए किंतु नहीं होगा एक सूत्र ने यंग स्थाना वस्त्री ऐसा है आया सूत्र नहीं आया नहीं आगे आएगा नंग उमंग स्थाना वस्त्री यंग उमंग की स्थिति हो तो नदी संज्ञा नहीं होगी यहाँ यंग होने से नदी संज्ञा नहीं होगी तो शुद्ध धिय हो शुद्ध दिया संबोधन में नदी संज्ञा नहीं होने से अंबार हो तो नदुरह होगा नहीं होगा नहीं होने से क्या रूप बनेगा शुद्ध दी रूप बोलो शुद्ध दी शुद्ध ध्य हे हाँ क्या जो बोलो द्वितीय बोलो शुद्ध ध्याम संज्ञा हुई या नहीं आगे सूत्र आएगा ने नंग स्थाना वस्त्री नदी संज्ञा यह हो गया शुद्धा धीर्य से शुद्धम से विग्रह करेंगे तो पूर्व पद होता है कारक तो वहां यौन हो जाएगा यौन हो जाएगा वो अलग रूप में नहीं दिया है आगे शब्द है शुद्धि शब्द क्या शब्द शुद्धि शुद्धि होने पर सुष्टु धीर शुद्धि सुष्टु ध्याय शुद्धि शुद्धि बनने पर शुद्धि प्रथमा में शुद्धि अगर सु क्यारो बनेगा सुधि औ आने पर यु को बाद करेगा एर, ए, ए अच्छी सुधा से य उसको बाद करेगा ए रनिकाचो संयुग पूर्वश शाय। असंयोग संयुग नहीं है किंतु उसका निषेध करेगा यणु को निषेध करने के लिए सूत्र है भू शुद्धि यो हो तयोर अचि सुपी भू और शुद्धि दो शब्द भू को और शुद्धि को अच, अच्छी सूपी आजादी सूपी रहते अच्छी सूपी क्या था आजादी सुप रहते यौन नहीं होगा तो यहाँ औुप में आता है क्या आजादी है तो यौन हो जाएगा यन ना यही होगा यहाँ प्राप्त था किस सूत्र से निषेधों होने पर क्या होगा या किस यूत्र से शुद्धि बनिया बनिया रू बोलो शुद्धि शुद्धिया से नहीं बोलते ना बहुत लोगों है ना आलस्य के कारण है या नहीं आता है बहुत लोग नहीं बोलते नहीं आता है ना ये शुद्धि शब्द किसको आता है हाथ उठाओ और बाकी को नहीं आता है अच्छा अच्छा इसलिए नहीं बोल पाते शुद्धि के आगे आजाद विभूति जब आएगा क्या करना है यंग करना आजादी भी होते मालूम है क्या क्या आजादी विहत में क्या है ओह से शुरू करना ओह जस आम घोस क्या शुरू यहाँ यंग करने करना है और भाव भीष में जोड़ देना है कठिन क्या है बोल ठीक से बोल सब हो जाएगा जोर कर बोलो प्रमाद नहीं कर सब लोग बोलो आ जाएगा हाँ सुधि सुधि सुधि इति जोर से बोल हे जिनको नहीं आता है भ्याम विष भाने पर क्यों चुप रहते हो <laughs> क्या करने का है <laughs> भ्याम जोड़ देने के लिए भ्याम विष जोड़ने में क्या पते अन्य रूप नहीं है तो भ्याम तो बोलो कम से कम आगे है। अच्छा ये नौ भू शुद्धियों सूत्र से यण निषेध हो जाएगा तो शुद्ध उपास्य में एक कैसे होता है मालूम शुद्ध उपास्य में यण कर दिया था पहले ये सूत्र पहले नहीं आया था अभी सूत्र आ गया ये कहता है ना भू शुद्ध शुद्धि शब्द के यौ निषेध हो गया तो क्या होना चाहिए शुद्ध पास में यौन का निषेध हो जाएगा हो जाएगा किस सूत्र से निषेध होगा न भू शुद्धियो निषेध नहीं होगा क्या बोलो तो वो निषेध होगा नहीं न भूशुद्धियो उत्तर माली में है ना वो तो ठीक है वहाँ क्यों निषेध होगा या नहीं होगा है सुप नहीं समाज से है अंतर्वेतन नहीं क्या है बोलो प्रदीप अब आप बोलो समाज से इसने नहीं हुआ क्या है ये दूसरे लाइन में कोई जानते है? बोलो मल में नहीं देखो वहाँ उपास्य में जो ऊ है वो सुप है क्या आजादी है क्या नहीं। है आजादी तो है किंतु सुप नहीं शुद्धि क्या कह उपास्य है ये निषेध क्या करेगा ये तो अची सुपी आजादी सुप पर हो तो निषेद करेगा वहाँ आजादी है सुप उपास्य में जो वो है वो आजादी सुप नहीं आजादी तो है सुप नहीं इसलिए वहाँ नभुशुद्ध सूत्र से यण का निषेध नहीं हुआ यहाँ निषेध हो गया शुद्धि औ आने पर निषेध हो जाएगा हे तो, सुखम इच्छती थी सुखी सुतम इच्छती थि सुति एक सुखी शब्द सुखम इच्छाती सुखी सुखी शब्द ऐसे बनेगा सुहाने पर विसर्ग हो जाएगा सुखी ही औने पर क्या होगा हैं? हैचो संयुक्त संयोग यन हो जाएगा उसको निषेध करेगा नभुशुद्धियों शुद्धियों को निषेध करता है सुखी सुधि का यन निषेध होगा यहाँ ए रनिकाच नहीं लगेगा सुखम इच्छा सुखी दुख मिशाती दुखी को ही प्रत्यांत होता है शेषम प्रधिवत यहाँ यौ हो जाए एकोणस यौ हो जाएगा सुखो क्योंकि ए रहने काज कहाँ लगेगा धातु होना चाहिए सुख सुत यहाँ धातु नहीं है धातु नहीं होने के कारण ओ से यौ हो जाएगा प्रधि शब्द में जैसे हुआ तो, प्रधि शब्द में इकोशी प्रधिशब्द में तो हुआ था सुखी कोई प्रत्याहत है ना कोई कुत्य उनसे सुखम आत्मा सुख आत्मा क्यच क्यजंत अनुषे धातु संज्ञा धातु हो जाएगी क्यजंत अनुषे सुखम इच्छा सुख आत्मा ओ क्यच हो जाएगा क्यच काम्यज सुख अनुष्य धातुत्व रहेगा धातु अनुषे हो जाएगा एयर अन्य सूत्रशी होगा हाँ सुखी ही बोलो सुखी हीख्य सुख्य हे सुखी सुख्यम छत्यापरस्य शब आ गया ना ती सद तो वो हो जाएगा सुख्यु हो बनेगा क्या बनेगा हाँ बोलो सुख्यु होती इसी प्रकार सुति बनेगा श्रुति बोलो सप्तः सब, सप्ते में एक वचन क्या बनेगा यण हो जाएगा सूत्र आगे शंभुर हरिवत शंभु शब्द हरि शब्द में एक प्रकार है जहाँ जहाँ हरि शब्द में घेर घिति घसी लगता है सब इसमें लग जाएगा घी संज्ञा के सूत्र से होगी घी संज्ञा से कितने सूत्र लगते हैं क्या क्या आंगू ना हाँ आंगुना स्त्री तो शम्भु के तृतीया में क्या बनेगा हाँ वहाँ नत्व हुआ है नत्व नहीं होगा निमित्त तो नहीं शम्भु ना और घेर गीति गुणवने से चतुर्थी में क्या बनेगा गुणों से ओ हो जाएगा अबाध शंभवे घसी घस गस में संभव ओ हो जाएगा ओ गुण घसी घस से शंभो और आ मान पर हषणद्यापन उठोगा नहीं होगा पुराना हो गया तो नहीं गया नूट होगा नामी से दीर्घ होगा हैं कैसे तो लग गया शम्भु नाम सप्तम एक वोचने अच्छा घेह लगेगा क्या रू बनेगा ओ हो जाएगा अंगी को औ शम्भ के ऊ को औ हो जाएगा वृद्धि संभव संभव हो बोलो शुरू से शंभु शंभु हे हाँ हे प्रति प्रथमा हे शंभो हे शंभु नहीं हे hey, शंभो ये बोलते सम परिक्ञा करते शंभ बोलते ना महादेव शिव शंकर शंभो बोलना शंभु नहीं बोलना कुछ लोग बोलते शंभु क्या बोलना चाहिए शंभो शंभुधन है हाँ बोलो हे अंोटी द्वितीया शंभुना इसी प्रकार उकारांत शब्द पुलिंग जितने सब बनेगी एवं भानु आदय भानु शब्द ऐसा है साधु शब्द भी बनेगा साधु साधु बोलो साधु साधु साधु बोलो बोलो कोई गलत बोल हाँ हे साधु शब्द है क्या शब्द हैं क्या शब्द या या प्रश्न क्या करते अब क्या बोलते हो सूत्र बोल दो मैं पूछता है या रिकारंत है हैं उन्त उकारा तो एक कृष से तून प्रत्ययन पर क्रोष्ट शब्द बनता है और त्रिज प्रत्युन तो क्रोष्ठ शब्द भी बनता है दो शब्द है एक शब्द क्रोष्ठ उकारांत और एक शब्द क्रोष्टिरकारांत किंतु यहाँ जो शब्द कौन सा शब्द उकारान्त है त्रिजीवत्ष्टु असम्बु सर्वनाम स्थाने परे कृषिशब्द स्था कृष्ठ शय्तव्य क्रोषुशब्द क्या प्रथमा यह कृषि क्या षष्टी अंत प्रथमा टी प्रथमा है क्रोषु प्रथमा उातब्द्रुषु त्रिजीवत्चे प्रत्यय होता है प्रत्ययग्रहणे तदंतग्रहण त्रिज प्रत्यांत हो जाएगा कहाँ होगा असम बुद्धो सर्वनाम स्थाने पर सर्वनाम स्थान संज्ञा की सूत्र से जो प्रथम आयोजन में सु आएगा उसकी संज्ञा होगी सर्वनाम स्थान संज्ञा प्रथम एक वचन सु की सर्वनाम स्थान संज्ञा होगी असंबुद्धि की सर्वानुस्थान संज्ञा नहीं होगी सर्वानुस्थान संज्ञा होगी ये सूत्र नहीं लग लगे सम्बुद्धु सर्वनाथ सु so, औ जस आउट औट सर्वस्थान संज्ञा है yes. वहीं ये सूत्र लगे क्रोष्ठु त्रिजवत्वती त्रिजवत मतलब त्रिज मतलब प्रत्यांत जैसे हो जाएगा क्या शब्द है क्रोष्ठ उकारांत है उकारांत शब्द जो सर्वना सर्वनाम स्थान आएगा क्रोष्ठ शब्द क्या हो जाएगा त्रिज प्रत्यांतव हो जाएगा त्रिचि प्रत्यांत तो शब्द बहुत ही धा धातु से त्रिचि करें तो क्या बनेगा बने धात्री प्रथम हमें धाता बनेगा प्रातिपदिक धात्री ज्ञान धातु से बनाएंगे तो ज्ञात्री कृत धातु से बनाएंगे तो क्या कर्ता बनेगा ऐसे दृष दृष्टि धातु से करें तो दृष्टि दृष्टा हो जाएगा श्रुधातु से करेंगे तो श्रोत श्रोता हो जाएगा बहुत तो सब धातु से त्रिचि करें तो शब्द हो जाएगा ये कोई शब्द का नाम नहीं लिया सूत्र का त्रिज प्रत्यांत जैसे हो जाएगा त्रिजवत अभी जितने त्रिज प्रत्यांत शब्द है सब की प्राप्ति होगी कृष्ण शब्द के आगे जब सु सर्वना स्थान आएगा ओ जस आउट, औ्बुद्धि को छोड़कर जब आएंगे प्रत्यय तो क्या लग, ये सूत्र लग जाएगा एक त्रिजवत कु त्रिज प्रत्यांत जैसे रूप तो त्रिज प्रत्यांत कितने शब्द है सब शब्द की प्राप्ति है तो क्या करना पड़ेगा स्थानेंतरतम सादृश्यतम कैसा सादृश्य होगा अर्थकृत सादृश्य कृष्ठ शब्द साद उकारांत का जो अर्थ है एक रिकारंत कुश्द उसका वही अर्थ है गीदड़ होता है श्रृगा होता है तो उत्तूर्ण प्रत्यय करें तो कृष्ठ बनेगा रि त्रिश तो करें तो कृष्ठी बनेगा और ज्ञात्री ध्यात्री कर्तृ सब गिदड़ अर्थ कही क्या किसका अर्थ श्रृगा है नहीं इसलिए वो समान अर्थ वाले शब्द त्रिश प्रत्याय कृष्ठ शब्द के स्थान पर क्या होगा क्रुष्टि दे दिया क्रोष्ठ शब्द से स्थाने है शब्द प्रयोग कृष्ठ शब्द के स्थान पर क्रोष्टि शब्द प्रयोग करना कहाँ असम्बु सर्वनाम स्थान है और आगे क्या शब्द जाएगा क्रोष्टु अभी सु आने पर क्या शब्द हो जाएगा कृष्ठ शब्द स्थान हो गया क्रुष्टि सम्बुद्धि आने पर क्या होगा क्रुष्ट रहेगा अभी क्रोष्ट्री अगर सु है क्रुष्ट रिकानंद रिकानंद हो गया सु है ऋतोंगी सर्वनाम स्थान यो कितने पदे हाँ ऋत अंग से अंगसे अंग से कण से ऋतंग नहीं विधि तदंतुअ से का क्या अर्थ करना पड़ेगा ऋदंत अंग री रीअअत में होते री में तकार उच्चारण के लिए ऋदंत अंग होतो। हो तो ऋतु तकार से ह्रस्वरी होगा गुण गौ सर्वनाम स्थाने गी पर आएगा तो ये सूत्र लगेगा और सर्वानुशान में तो गुणा हो जाएगा क्रोष्टि शॉफ द है रिकारांत तो। अंग संज्ञा भी है किस तरह से हाँ ये तो सबको मालूम है इसको बोल सकते हैं ना अवश्य नहीं जो पूछते हैं तो बोलना पता चलेगा सुनते है और हैं और समझते हैं अंग संज्ञा करने वाले सूत्र क्या है अंग को गुण होगा अंगी पर हो सर्वनाम स्थान हो यहाँ अंगी पर में है सर्वनाम स्थान है सर्वस्थान संज्ञा के सूत्र से बोला क्या है सुड नपुस कस्य अभी गुण प्राप्त हो गया कृषि रिकार को गुण होगा तो क्या होगा अ होगा उड़ान पर हो जाएगा और हो जाएगा ये प्राप्ते स पुरुदंसो ने कितने पद है एक अलग पद बाकी एक पद हैदंस और पुरुदंस क्या है पुरुदंस सकार क्या शब्द पुरुदंस आगे अन हस ऋतुनस उनस पुरुदंस सब हस सौ सकारात है ऋतुषनस पुरुदंसस अने हस ष्टीभचन हो गया इनका ऋदंता नाम उषना साषन सादीनाम चन सबुद्ध सौ सम्बुद्धि बिना सुपर रहते रिदंत हो उषण शब्द हो पुरुदंस शब्द हो अनः हो उसको क्या हो जाएगा अनग हो जाएगा अभी रीत है कृष्ठ शब्द रिकारंत है सुअन पर ऋतुंग सर्वनाम स्थानों से जो गुण प्राप्त था उसके बाद करके क्या हो जाएगा अनग हो जाएगा अनघ से रीत के कृष्ठ में रिकार को अनग प्राप्त उसके बाद करेगा अन्य से सर्वस्व पूरा कुष्टी शब्द के स्थान आदेश हो जाएगा अनंगीच hmm? लगेगा आने अन्यल सर्वश को बात करेगा गीच तो अन्य काल होने पर भी अंत्योल को अंत्योलोक कौन है री के स्थान पर क्या होगा अनंग अनग में नकार में अकार ऊंचाने के अन प्रातिब क्या हो जाएगा क्रोष्टन क्या हो जाएगा दो दो दो। क्रोष्टन के आगे प्रत्यय क्या है सुहे सम्बुद्धि में सु तो लगेगा सम्बु में नहीं, नहीं लगेगा तो अनग से आदम्बुद्ध सऊ संबुद्धि आने पर कृष्ण शब्द एक रहेगा कृष्ण शब्द रिकारांत होगा नहीं सम्बुद्धि आने पर त्रिज्वत कृष्ठ शब्द से त्रिज्वत होगा संबुद्धि में नहीं, नहीं होगा अभी से क्रोष्टन अग्रे सु होने के बाद अभी उपदा दीर्घ करने के लिए सूत्र है अप त्रेन् त्रिच स्वी नपत्री ब्रो तृष्टि क्षत्रिहोत्री पोत्री प्रशास्त्री नाम ब्रो अप्रिच पहला शब्द है अप आगे त्रेन और त्रिच ये दोनों प्रत्यय है त्रिनवे के प्रत्यय त्रिचवेय के प्रत्यय त्रिन त्रिच प्रत्यय के आगे स्वस्त्री नवत्री नेष्टि त्विटि छत्री होत्री पोत्री और प्रसात्री ये जितने शब्द हैं त्रेन त्रिच त्रें तो प्रत्यांत तो होगा तो त्रीन त्रिच कहेंगे तो सब प्राप्त हो जाता है प्राप्त होने पर भी आगे ग्रहण क्या है उसको बताएंगे अबादिनाम उपधाया या दीर्घ हो असम्बु मतलब अप त्रिन प्रत्यांत त्रिच प्रत्यायंत सस् आदि शब्द हो उपधा को दीर्घ हो जाएगा असम्बु सर्वनाम स्थान पर हो तो क्रोष्टन था क्रोस्टन क्रोष्टन में अंत्यलो क्या है नकार अलंत्यात पूर्व उपधा कौन है तो उसको दीर्घ कर देगा थ्रिच, थ्रिच प्रत्यान्त होने से. बन जाएगा क्या बनेगा कृष्टान का लोप हो जाएगा हालांकि नकार बच जाएगा नकार का लोप करने के लिए क्या सुतर न लोप न तो क्या रूप बनेगा कृष्टान बसाने